ऋषि, और सबके पूर्वजों के ईश्वरदा करने ईश्वर तथा सबसे बड़े में आप ही रहने वाले हैं वो जसा से युक्त हो इंद्र महाराजा विराजु से वसु सब धन के दाता शीघ्र का सेवकों पर कर रहे हैं। आप से साधक और अपने जीवन कल्याण के लिए का संदेश सुनने का प्रयास किया ऋषिर अशी पूर्वजा पूर्वजों के नाम ईश्वर का वाची ईश्वर ऋषि है जो पूरे विश्व को देखता है जानता है वह ईश्वर ऋषि है ये सृष्टि बनी थी उस काल में कोई भी माता पिता आदि व्यक्ति का नहीं था उस काल में व्यक्ति को ज्ञान कहां से मिला ऋषियों की मान्यता है कि उस काल में सृष्टि की आदि में ईश्वर ने ऋषियों को ज्ञान दिया जो लोग ईश्वर को नहीं मानते सृष्टि का विकास मानते ज्ञान ही ज्ञान का भी विकास मानते जीवों का विकास मानते उनके समक्ष प्रश्न उभर के आया कि आदि सृष्टि में ज्ञान विज्ञान विद्या जब नहीं थी तो ये कहां से आ विकासवादी इसका उत्तर नहीं दे सकती जो सृष्टि स्वतः विकसित होती है ज्ञान विज्ञान स्वतः विकसित होता है जीव रचना स्वतः विकसित होती है वे लोग इसका उत्तर ठीक कभी नहीं जो बात न्याय दर्शन के पंच ओय से कट जाती है खंडित हो जाती है वह असत्य सिद्ध तो। स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने ऐसे प्रश्न ऋग्वेदादी भाष्य भूमिका में उठाए वेद के विषय में प्रश्न उत्तर के माध्यम से ये बातें कही गई कि अपना व्यक्ति का जो ज्ञान विज्ञान है उससे व्यक्ति पढ़ाते पढ़ाते पढ़ाते बड़े बड़े विद्वान बन जाते स्वाभाविक ज्ञान को बढ़ाते ऋषि तो ने कहा व्यक्ति का जीवात्मा का अपना स्वाभाविक ज्ञान इतना कम है इतना थोड़ा है कि न तो वो लौकिक उन्नति कर सकता और न मोक्ष को प्राप्त कर सकता जीवात्मा का ज्ञान अपना इतना कम है यह व्यक्ति जीवात्मा में ज्ञान है पर बहुत कम है और जीवात्मा में बल भी है बहुत कम है एक व्यक्ति ने प्रश्न उठाया कि जीवात्मा को ज्ञानी मानने की क्या आवश्यकता है ईश्वर उसको दे देता है ये ले देता है काम चल जाता है ज्ञानी मत मानो, ठीक रहेगा ना भाई जो कुछ ईश्वर दे देता है ये सीख लेता है उसे काम लेता है स्वतः ज्ञानी है नहीं ऐसा मानने में क्या वादा है नुण। नुण। नुण। नुण। नुण। क्या समझवाया आपको बताओ तो स्वतंत्र जीव उसको ज्ञान देके स्वतंत्र बना देगा है या नहीं ईश्वर उसको ज्ञान देके स्वतंत्र भी हो जाएगा जान ले, ले देगा तो तो ये बात भी संगत नहीं लगी कि जीव ज्ञान रहित है ईश्वर उसको जान दे, दे देता है फिर अपने व्यापार करता है यह बात संगत नहीं ध्यान देना कि यदि जीवात्मा नितान्त ज्ञान रही हो तो ईश्वर से ज्ञान नहीं, नहीं दे सकता ईश्वर इसको ज्ञान नहीं दे सकता यदि ज्ञान रहित पदार्थों को ज्ञान दिया दिया जा सकता है तो इन दीवारों को भी उपदेश दिया जा सकता है ज्ञान रही पदार्थों को उपदेश दिया जा सकता है तो पत्थर ईट आदि लोहे को भी उपदेश दिया जा सकता है। इसलिए जीवात्मा में ज्ञान है ये देखा जाता है ज्ञानवान व्यक्ति एक दूसरे तो की बात सुनता और उसका ग्रहण करता जी? आपका एक कंप्यूटर क्या करता सुन है सुन लेता है अच्छा समझता है या नहीं समझता ही कि जानता है कि ये अपने देवत्त बोल रहा नहीं। इस तो दे है इसको तो, तो, तो, तो, तो, तो बात ये है कि जीवात्मा में अपना ज्ञान और वो इतना कम है इतना थोड़ा है तो जीवात्मा को ज्ञान देने वाला यदि ईश्वर आदि व्यक्ति में हो त्मा अपने ज्ञान केवल अपने ज्ञान से लौकिक उन्नति नहीं कर सकता और मोक्ष को भी प्राप्त नहीं कर सकता इसलिए ऋषि अशी पूर्वजा पूर्वजों के आप ऋषि हैं जानता है एक नियम और काम करता है विकासवादी व्यक्ति जब ये कहता है ज्ञान का विकास हो गया विकसित होता है तो एकदम खुशन सामने आता है कि विकसित होने से ज्ञान पहले विकास नहीं हुआ था तो ज्ञान किस द्रबे में रहता था कुछ समझ में आया फिर दौरान विकसित होने से पहले वो ज्ञान किस वस्तु में दरबे में रहता है? तो ये प्रश्न आज खड़ा होगा देखा जाता है लोक में ज्ञान ज्ञाता के अंदर रहता है ज्ञान चेतन के अंदर रहता है ज्ञान जड़ पदार्थों में नहीं रहता यह देखा जाता यदि ईश्वर को ज्ञाता चेतन में माना जाए तो ये जो शंका खड़ी होगी कि ज्ञान कहां से विकसित हुआ इसका उत्तर ठीक नहीं बढ़ पाए। आज जो अध्यापक हैं, आचार्य हैं, पढ़ाते हैं विद्यालयों में वो जो पढ़ाते हैं ज्ञान उनमें रहता है अध्यापकों में आचार्यों में ज्ञान रहता है ये देखा गया कि चेतन पदार्थों में ज्ञान रहता है वो अध्यापन करते हैं तो जड़ पदार्थों में नहीं रहता यदि सृष्टि से पहले ईश्वर तो नहीं था मान के चरीर तो ज्ञान के रहने का आधार कोई नहीं बने इसलिए ईश्वर जो है पूर्वोजनों का ऋषि ज्ञान गाता है और इतना ही नहीं ईश्वर आज भी ज्ञान देता है ऋषियों ने यह माना है समाधि लगाओ उपासना करो तो ईश्वर आपको ज्ञान देगा आप इस बात पर विचार कीजिए कि ये बातें सुनी पढ़ी आप कुछ दिमाग में बैठती है या नहीं बैठती अच्छा बैठती है तो ये बताना आप मुझे ये जो खाली जगह पड़ी है यहाँ या पिता की तरह चेतन करता बैठा है या नहीं बैठा आप नहीं है? बैठा है, बैठा है, बैठा है अच्छा अनुमान प्रमाण से भी सोचो और शब्द प्रमाण से भी सोचो प्राय दिमाग में मिलेगा कम आपने मान लिया है कि मैं परमात्मा को सर्वज आपको मानता हूँ आपने मान लिया है कि मैं आपको सर्व ईश्वर को मानता हूँ आपने मन में सोच लिया कि मैं ईश्वर का आनंद स्वरूप मानता हूँ पर आप देखेंगे तो खाली मिलेंगे कुछ कम समय माई बात जैसे मैं आपको बैठा देखता हूँ आप मुझे बैठा देखते मुझे प्रभावित है नहीं। और जब मैं आऊंगा इधर से उधर तो उस बातचीत भी नहीं करेंगे आप शायद मौन रहेंगे भोजन के लिए जाऊंगा लोग नहीं रखो अच्छा वैसे इस तरह से क्यों नहीं करते आप <laughs> यहां तो प्रत्यक्ष प्रमान काम करता है मैं जब आप आए तो प्रत्यक्ष प्रमान है अगर आप परोक्ष में होते या शब्द प्रभावित काम होता है प्रत्यक्ष आप मेरी गाड़ी को देखते हैं मुझे तो प्रत्यक्ष नहीं देखते हैं ठीक है है जैसे अनुमान से लगाया है, आपने कि इसमें चेतन करता है वो आया है नहीं। वो अनुमान से पता चला प्रत्यक्ष नहीं देख रहे आप मुझे जैसे मेरी गाड़ी को प्रत्यक्ष नहीं देख रहे और मेरा प्रभाव आपके ऊपर है तो परमात्मा की सारी भूमि और सूर्य चंद्रमा सारी है ठीक है, ठीक ऐसे गाड़िया आप डर सकते अनुमान प्रमाण से और शब्द प्रमाण से व्यक्ति देखता है और मानता है कि मुझे ईश्वर देख रहा और वो गहराई में जाते जाते यहाँ तक पहुंचता है मन में भी बुरा नहीं सोचता जितनी जाएगा व्यक्ति, तो ईश्वर मुझे छोड़ेगा नहीं इसका मन में बैठना कठिन तो है असंभव नहीं आप परीक्षण कर लेना मन में जो दिन भर बुरे विचार होते रहते हैं उन बुरे विचारों का फल ईश्वर आपसे ही देवेगा आप ऐसा प्राय नहीं मान पाएंगे क्या अनुभव करते हैं आप मैं बात पकड़ मन में जो अंबुराई करते हैं दिन में सोचते हैं उन बुराइयों को करते हुए प्राय व्यक्ति ये नहीं मानता कि ये बुराई तू सोच रहा है इसका फल ईश्वर देवेगा प्राय व्यक्ति मानने के लिए तैयार नहीं।, नहीं समझ रहे आप मन में जो बुराइयां होती विचार, उनमें व्यक्ति ये निर्णय नहीं करता वो मानता नहीं कि इन थे कि फलश्वर देगा, देगा। अवश्य दे ही देगा दे यदि अवश्य ही देगा तो इतना सावधान रहना पड़ेगा उसको और जब भी बुरा विचार उठाएगा तत्काल रोकेगा उसको और यदि ऐसा अनुभव नहीं होता उसको तो वो रोक नहीं पाएगा दिन पर बुरे विचार हो जाएगा कोई तीव्र रूप में चोरी करने का विचार आ जाए तो भले रोक देवे उसको का प्रयास कीजिए कठिनाई है बात ठीक है पर जैसा ही ईश्वर का वर्णन हो रहा है ईश्वर सर्वव्यापक है ईश्वर आनंद स्वरूप है ईश्वर सर्वशक्तिमान है ईश्वर कंकड़ में विद्यमान है ये जो हम वर्णन करते सुनते पढ़ते तो हमारा दिमाग बुद्धि हमारा ज्ञान विज्ञान क्या कहता है यदि हमारे ज्ञान विज्ञान में बात नहीं बढ़ती तो समझ लेना अभी हम इसको समझ नहीं पाए आगे बढ़िए और अंतिम सत्य को निकाल के छोड़िए प्रमाण से जो बात होगी हम उसको मानेंगे और प्रमाणों से जो बात हो जाए और जब तक प्रमाणों से हो तब तो उसकी खोज करते जाओ आगे बढ़ते जाओ पर भूल ये होती है कि थोड़ा सा सुना थोड़ा सा पढ़ा और उसने जान लिया कि भाई मैं समझ गया मैं समझ गया हूं आप साथ समझदार आए होंगे यहां की जरूरत समझ गए होंगे आप एक दिन एक व्यक्ति ने जो आर्य समाज में आते थे पढ़े लिखे थे समझदार थे ये बात पूछ ली आपका प्रवचन का विषय क्या रहेगा आर्य समाज करनाल मैंने कहा जी मेरा प्रवचन का विषय ईश्वर रहेगा ईश्वर के विषय में मैं उपदेश दूंगा उन्होंने कहा ये क्या बात है कि जो कोई भी उपदेशक आता है या सन्यासी आता है आता लेके बैठ जाता क्या <laughs> और विषय नहीं है दुनिया में? कितने और विषय हैं? इसको सुन लिया, पढ़ लिया, लिया। पढ़ मान अब क्या बार बार इस्वर, बार बार इस्वर। आप क्या बार-बारी, बार-बारी, आप करेंगे देख के सुने सुनाए बैठे मैंने कहा बात ऐसी है ये लोग अभी इस ईश्वर को समझ नहीं पाए सुना तो है ही उनका ये समझ नहीं पाए अच्छा हम उनका निश्चित बात है यदि ईश्वर को समझ जाते तो, नहीं देता। उनका फिर तो है। देना चाहिए। समझ ही नहीं पाता आप अपने मन में जो भ्रांति रहती है उसको निकाल दो आप प्राय सुनते हैं हमने पहले वर्ष सुना था छह महीने पहले सुना था अब बीस वर्ष से सुन रहे हैं। अब वही बात है किसी पीठ बोलते रहते हैं और वो ये मान लेता मैं गया। में कथा है है विरोचन की की। और इंद्र की। उसमें संक्षिप्त विषय कि अच्छी बड़ी अवस्था में बताया गया पढ़े लिखे होंगे जवान भी होंगे विरोचन और इंद्र बताया गया है कि इंद्र देव की ओर से प्रतिनिधि के रूप में भेजा गया और विरोचन स्वार्थी खाओ पियो मुझे वाले की उसमें भेजा गया और वो बड़े ही होंगे पढ़े लिखे होंगे प्रतिनिधि के रूप में भेजा गया था तो गुरुजी से विद्या सीखने गए सीखते रहे सीखते रहे बत्तीस वर्ष तक पूरे रहे सीखते रहे विरोचन ने कहा मैं समझ गया मुझे और आवश्यकता नहीं ये शरीर ही आत्मा है खाओ पियोर मजे करो बस तो इंद्र ने कहा मैं अभी नहीं समझ पाया आचार्य जी ने कहा कि बत्तीस वर्ष तक और ब्रह्मचर्य का पालन करो और आश्रम में रहे अब बताइए कहने कहने अब भी नहीं समझ फिर वर्ष तक और ब्रह्मचर्य का पालन करो योगा बस सीखो तो फिर पूछा कि अब भी मैं नहीं समझ पाया फिर कहने लगे पांच वर्ष तक फिर ब्रह्मचर्य का पालन करो और सीखो तो कितने होंगे एक और पार्ण पार्ण मिलाओ, एक तक वो व्यक्ति जूझता रहा आत्मा परमात्मा को जानने के लिए गुरु के आदेश का पालन करता हुआ तब ये विद्या समझ में आई उसको इसलिए प्रकरण तो वैसा आता है ने? क्या बात है किर्थ किर्थ उपदेश करता नहीं होती द्रोचन द्रोचन ने सुना और मनन नहीं किया फिर और इंद्र से उन दोनों में देखी गई है तो इसलिए आप इतना सरल और ऐसा सुनने मात्र से मत मान लेना कि हमने ईश्वर को समझ लिया ये बात नहीं ध्यान से देखो ईश्वर हमारा गुरु है और ईश है स्वामी है ईश्वर संकेत दिया कि लिया क्यों बन गया क्यों है। है। है। है। है, तो तो के ना? स्वामी बनता है इनको बन सकेगा संसार में चल सकेगा ना व्यवस्था होगी तो स्वामी बनना ही पड़ेगा ईश्वर ईश्वर को समझना चाहिए आपको